स्मरण करके खुशी मना लेते हैं तो कौन सी आफत आ गई एक बार को मान लीजिए कि वो शास्त्रीय नहीं है पहले तो जैसा ऐसा लोग सोचने वाले आ, बहुत बिचारे हैं बहुत नादान हैं। अरे तुम दूसरों को नहीं करोगे तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा अपने पूर्वजों की स्मृति में एक दिन पूरा परिवार बैठ करके अच्छा भोजन करे और किसी संत को किसी ब्राह्मण को बिठा करके पहले भोजन कराए उसका प्रसाद पाए इसमें बुरा क्या है पुत्र का मतलब है तीन तीन लक्षण जिसमें घटे वो पुत्र है नहीं तो फिर तो जो लड़के पैदा हो जो लड़ता ही रहे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया मेरे लिए वो नहीं किया क्या किया जो लड़ता ही रहे वो लड़का और जो पैदा होते ही बंटवारा शुरू कर दे वो बेटा पुत्र कौन है बोले जीवितो वाक्य करणात छया भूरी भोजनात और गयायाम पिंड दाना चौ त्रिभी पुत्रता पुत्र जो तीन काम अपने जीवन में करता है वही पुत्र है जब तक माता पिता रहे उनकी आज्ञा का पालन करे और जब माता पिता इस संसार को छोड़कर के जाने लग जाए तो उनकी स्मृति में उनके प्रेम में संतों को ब्राह्मणों को भोजन करावे स्वजनों को भोजन करावे उनकी प्रसन्नता के निमित्त और एक वर्ष बीत जावे तो जब भी मौका लगे एक वर्ष के बाद जब तक उसका जीवन हो जब भी मौका लग जाए एक बार गया जरूर जाके आए गया गया तो उसने अपने अपने से पूर्व के समस्त पितरों का उद्धार कर दिया और गया नहीं गया तो वो अपने जीवन से भी गया वो पुत्र कैसा हो गया अब कोई कहेगा कि नहीं कोई शास्त्रीय कोई प्रमाण दीजिए क्यों जाए हर बात का क्यों और हर बात का क्या नहीं होता है इन बातों पर भरोसा नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि भगवान होता है कि नहीं होता दिखाई तो हवा भी नहीं देती है हवा अनुभव की जाती है हवा देखी किसी ने भगवान को देखा है किसी ने अरे भगवान भगवान को चलो देख भी लोगे पुष्प के अंदर जो महक होती है पराग होता है सुगंध होती है वो देखा है पुष्प के पराग को देखने की कोशिश मत करो महसूस करो हवा को देखने की कोशिश मत करो महसूस करो भगवान की सत्ता को भी देखने के चक्कर में मत पड़ना उसको अनुभव करो हर पल हमारे साथ है वो और हर बात का प्रमाण मांगेंगे बोले प्रमाण दो तो कोई तुमसे भी प्रमाण मांग सकता है जिस व्यक्ति को तुम पिताजी कहते हो तुम्हारे पास में क्या प्रमाण है कि ये पिताजी है किसी के पास में हमारे जन्मों से पहले पिता है वो हम जब तक पैदा नहीं तब तक पिता तब से तब से पिता है वो और जो हमने कैसे प्रमाण देंगे फिर तर्क कहां लगाएंगे तो कहेंगे नहीं माँ कहेगी तो पिता माना जाएगा दुनिया के एक करोड़ लोग एक तरफ और अकेली माँ एक तरफ कहे ना बेटा ये व्यक्ति तुम्हारा पिता है तो वही पिता माना जाएगा वहां तर्क और मतदान नहीं होगा ऐसे ही भगवान की सत्ता में इन शास्त्रीय सिद्धांतों की सत्ता में शास्त्र प्रमाण है शास्त्र कहे तो है और नहीं कहे तो नहीं है अच्छा चलो कभी आपको लगता है आप भगवान का भोग लगाते हैं आप सब लोग भगवान का भोग ज्यादातर लोग लगाते होंगे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की कमजोर जय बोली जा रही है आठ नौ दिन हो गए ना उसको नवरात्रि को आज अष्टमी है तो ज्यादातर लोग व्रत जरूर होंगे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की भाई देखो हम जो बोल रहे हैं वो दो लोग हैं केवल एक हम हैं और एक हमारा साथी ये है और तुम इतने सारे लोग बोल रहे हो फिर भी हम दो की आवाज नहीं दबा पा रहे तो क्या माने भाई हम बोलने वाले अकेले हैं और हमारा मित्र हमारे साथ में है हम दो लोग बोलते हैं तो इतनी दूर तक आवाज जाती है और आप इतने सारे लोग बोलते हैं तो आवाज यही रह जाती है अरे कम से भी कम वहां तक तो आवाज पहुंचे भगवान को तो लगे कुछ हो रहा है बोली सियावर रामचंद्र भगवान की भगवान का भोग लगाते हैं सब लोग और मेरे जैसा कोई नास्तिक आपसे पूछने लग जाए नहीं मान लो मेरे जैसा एक नास्तिक आपसे पूछने लग जाए कि तुमने भगवान को खाते देखा है क्या करोगे मैं पूछूं भगवान खाते हैं भोजन में से इंसान खाएगा तो भोजन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कोई भी खाएगा तो उस भोजन से यदि भगवान ने कुछ खाया है तो भोजन कम होना चाहिए कि नहीं आज तक कभी कम हुआ फिर क्यों झूठ बोलते हो कि भगवान खाते हैं कर्माबाई ने भोजन कराया तो भगवान ने खाया धन्ना जाट ने भोजन कराया तो भगवान ने खाया और हम भोजन कराया, कराते हैं तो भोजन कम नहीं होता पता है भगवान क्यों नहीं खाते ये मामला बंबई का है और एक दिन सचमुच को भगवान ने खा लिया तो दूसरे दिन लोग कहेंगे पहले से आठ नौ थे दसवां और आ गया है इसको और बनाना पड़ता है और रोज खाने लग जाए भगवान तो चिंता हो जाएगी जी इतने इतना महंगा आटा आता है इतना महंगा कहां झंझट में फंस गए एक नई बीमारी पड़ गई सचमुच को भगवान भोजन करने लग जाए हमने एक परिवार देखा दिल्ली में चार लोग थे दो बच्चे और दो पति दोनों डॉक्टर हैं हमने पूछा भैया आप कितना भोजन करते हैं जी 24 घंटे में दो रोटी खाता हूं एक बार और सुबह एक गिलास दूध और शाम को एक गिलास दूध उनकी धर्मपत्नी जो डॉक्टर साहिबा थी उनसे पूछा आप बोले तीन रोटी सुबह और दो रोटी शाम पांच तीन दो पांच और दो सात बड़े बेटा से पूछा बोले दो रोटी सुबह एक रोटी शाम कितने हो गए और छोटा बेटा केवल दूध पीता है वो तीस चौथी में पढ़ता है वो रोटी खाता ही नहीं है फल और दूध लेता है मैं मैंने कहा कि तो तुम तो केवल दस और बस दस रोटी गिन के बनाए और छुट्टी हो गई झंझट खत्म हो गया यहां एक एक व्यक्ति दस रोटी खा जाता है और एक टाइम में खा जाता है भाई तो जहां गिनकर के रोटी बनाई जाती हो वहां भगवान आ गए तो कह गए ये आफत और आ गई है मैं तो पहले से ही मुश्किल में थी पर मान लीजिए इसका मतलब भगवान भोजन नहीं करते भोग नहीं लगाते हैं हम फॉर्मलिटी निभाते हैं जो लोग बिल्कुल नहीं फॉर्मैलिटी निभाते उनसे तो ये फॉर्मैलिटी वाले भी ठीक है कि थाली लगाई तुलसी दल डाल दिया घंटी बजा दी परंतु यहीं तक ठहरे रहना बहुत अच्छा नहीं है अब बताओ भगवान भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं लगाते हैं आप नहीं बता पाओगे क्योंकि हम सनातन धर्मी लोग सच्चे हैं आस्तिक हैं हमारा विश्वास कमजोर होता है श्रद्धा पूरी है श्रद्धा नहीं हो तो हम थाली लगा करके भगवान के आगे नहीं रखेंगे और इतना भी जानते हैं कि प्याज वाली सब्जी भगवान को भोग नहीं लगती है तो श्रद्धा में तो कोई कमी नहीं है प्याज वाली सब्जी तो हम खाएंगे भगवान को क्यों बिगाड़ें हमने बहुत लोगों को देखा कि घर में प्याज बनेगी हमने भगवान को भोग लगाते बोले नहीं जी प्याज वाला नहीं लगाते मन जो चीज भगवान नहीं खाएंगे तुम क्यों खाओगे हमारी जीव चटपटी है हम बिना उसके जी नहीं सकते हैं भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दो चाहे मत दो यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं और नास्तिक लोग प्रश्न करते हैं आप उत्तर नहीं दे पाओगे क्योंकि विश्वास में कमजोरी है श्रद्धा में कमी नहीं है हमको भरोसा कम है कि भगवान ने पाया कि नहीं पाया तो दावे के साथ में कहना कि नहीं भगवान भोग लगाते हैं वो कहेगा कि भजन कम होना चाहिए वो कह सकता है कि यदि भगवान ने भोजन किया है तो कुछ तो कम हो तो आप एक प्रश्न करना लौट करके खुद से भी कर लो और दूसरों से भी करना आप ये पूछना शहद हम लोग प्रयोग करते हैं मधु वो कहां से आता है फूलों से आता है एक मधुमक्खी होती है फूलों से चुन चुन करके पराग इकट्ठा करती है कालांतर में वही शहद बन जाता है उसी को कोई व्यक्ति मक्खियों को मार करके शहद ले आता है वो हमारे काम आता है मार के लाए चाहे उड़ा के लाए हटा के लाए वो मक्खियां शहद कहां से निकालती हैं फूलों से जो तुमसे तर्क करके कहे कि भगवान भोग लगाते हैं तो वजन कम होना चाहिए भोजन कम होना चाहिए उसको कहो कि फूल के पास में तराजू लेकर के बैठ जा मक्खी इस फूल से पराग निकाल के ले गई है ना तो छेद हुआ है ना बोझ कम हुआ है वो मधुमक्खी पुष्प के अंदर से पराग निकाल करके ले गई और ले गई में प्रमाण है कि शहद बन करके हमको मिल रहा है वचन कम हुआ नहीं छेद दिख नहीं रहा है अरे जब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की छोटी सी मक्खी में इतनी क्षमता है कि पुष्प को चोट पहुंचाए बिना पुष्प का वजन कम हुए बिना पुष्प का पराग निकाल करके शहद बना देती है तो क्या हमारे भगवान इतना नहीं कर सकते भगवान तो उस समर्पित नैवेद्य के रस को स्वीकार करते हैं और उसको मधुर बना करके प्रसाद बना करके आपके लिए छोड़ देते हैं अब आप पाओ किसी नास्तिक की बात सुनकर के शंका में मत आ जाना अभी हम कहीं जा रहे हो और पास में कहीं उपवन हो सुंदर सुंदर फूल खिले हो वहां से कोई हवा का झोंका आवे और हम महसूस करें कि सुगंधी आ रही है कहीं से तो वायु फूलों को छू कर के आ रही है वायु फूलों के पराक्रणों को लेकर के आ रही है वायु फूलों के पराक्रणों को निकाल सकता है वजन कम नहीं होगा कोई छिद्र भी नहीं होगा मधुमक्खी पुष्पों के पराग को निकाल सकती है वजन भी कम नहीं होगा कोई छिद्र भी नहीं होगा तो क्या हमारे भगवान हमारे द्वारा समर्पित भावपूर्वक समर्पित नैवेद्य से प्रसाद नहीं पाते होंगे जरूर पाते हैं और जब हम जिद कर लेते हैं कि नहीं हमारे सामने खाओ तो वो सामने भी खाते हैं कोई बहुत पुरानी घटनाएं नहीं इसी है इसी कलयुग की घटनाए द्वापर की त्रेता की सतयुग की तो लाखों घटनाएं की भगवान ने मांग मांग करके खाया सुदामा से छीन के खाया और विदुरानी से मांग करके खाया काकी भूख लगी है लाओ भोजन के स्थान पर केला केले की जगह पर भी छिलका खा करके भगवान ने दिखाया शबरी के यहां मांग करके खाया इसी कलयुग की घटना है कर्माबाई एक पांच वर्ष की बच्ची है कर्माबाई घर का माहौल ऐसा था उसके बाबा हैं और कर्माबाई दो ही लोग घर में हैं संयोग की बात है बाकी सब लोग भगवान को प्यारे हो गए घर में केवल दो लोग हैं पांच वर्ष की बच्ची कर्माबाई और उसके दादा दादाजी का स्वभाव परंपरा से ठाकुर जी घर में हैं बिना भोग लगाए भोजन नहीं करते बड़े भले बड़े अच्छे इंसान हैं पर वही चलन है कि भोग लगाओ घंटी बजाओ प्रसाद खुद भी पाए और कर्माबाई को भी पवा दे एक बार कर्माबाई के दादा को कहीं बाहर जाने का संयोग बना और बाबा ने कहा बेटा कर्मा मैं जरूरी काम से तीन दिन के लिए बाहर जाता हूं और बेटी अकेले मत खाना कनवा को लाला को खिला के खाना भोग जरूर लगाना लाला का देख मेरा लाला भूखा ना रह जाए उस छोटी सी बच्ची को यह तो पता नहीं था कि बाबा कैसे भोग लगाते हैं पर बाबा की बात मन में बैठ गई कि बिना लाला को खिलाए खाना मत भूखाना रह जाए और कुछ करना चाहे मत करना ठाकुर जी को स्नान कराना कपड़े बदलना और भोग लगा देना बाबा चले गए छोटी सी बच्ची कर्मा अगले दिन समय पर जगी स्नान किया भगवान को स्नान कराया कपड़े पहनाए और भजन गाते हैं बहुत प्यारा थाली भर के लाई रखिचड़ो ऊपर घी की बात की जीमो मारा श्याम धनी जी मे बेटी जाटरी बिचारी मन में भावना लिए हुए है थाली में खिचड़ी सजा करके लाई है पहले कभी बनाया नहीं कच्चा है कि पका है नमक है कि नहीं है अच्छा है कि कैसा है मन में बहुत सारी शंकाएं हैं प्रश्न हैं, पर सोच लिया कि चलो कुछ कमी रहेगी तो घी की बाटकी माने घी की कटोरी भी रख दिया ऐसा कहते थे घी बनावे खिचड़ी और नाम बनाने वाले का हो जाता है हमारे यहां तो बनाने वाले का ही कहा जाएगा ना तुम्हारे यहां बहु का हो जाएगा भैया कुछ नहीं हो घी डाल दीजिए सब बढ़िया ही बढ़िया हो गया भोग लगा दिया भगवान को पर्दा कर दिया पर भगवान तो ऐसे तो खाते नहीं थे सीधे सीधे उसने कहा लाला अब खा लो और देखो कहते पर्दा वरदा नहीं था तो अपने घांगरे का पर्दा लगा दिया घंटी खूब बजा ली अच्छा सामने खाने में संकोच लग रहा है बाबा के हाथ से तो खा लेते हो पर मेरे हाथ से नहीं खा चलो मैं आंख बंद कर लेती हूँ तो घंटी बजा रही है आंख बंद करिए थाली भर के लाई रखी चड़ो अः जीमो महाराज श्याम धनी जीमावे बेटी बाबा महारा गांव गए न जाने कद आवेगो बी के भरोसे बैठो रहे हो तो भूखो ही रह जाओ खा ले उलाहना भी दे रही है अरे उसके चक्कर में रह गया तो भूखा रह जाए खा बहुत देर हो गई घंटों हो गए मनाते, मनाते तो भूख लग रही है तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी बाबा कहके गए खा ले पर भगवान ने नहीं खाया सुबह से लेकर दोपहर हो गई और रोती रही कि तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी कहते शाम हो गई भगवान ने नहीं खाना तो नहीं खाया और रोती रोती भगवान को मनाती मनाती सो गई लगता है अच्छा नहीं बना है लगता है पवित्रता से नहीं बना है लगता है कोई चूक हो गई है आंख खुली तो कर्माबाई देख रही आश्चर्य की बात कि ठाकुर जी सपट सपट थाली में से खिचड़ी खा रहे हैं। वो तो रोते रोते सो गई थी भगवान को जो भगवान की याद करते करते रोते रोते सो जाए भगवान प्रत्यक्ष भले ही नहीं आएगा पर मैं सत्य कहता हूं कि जरूर तुमको सपने में दर्शन दे जाएगा तुम तो कोई संसार की याद करते करते रोते रोते सोता है ना तो वो संसारी व्यक्ति भी सपने में आ जाता है हम रोते तो संसार के लिए है भगवान के लिए रोते कहां हैं हमको याद तो संसार की आती है भगवान की आती कहां है और भगवान की याद में रोते रोते सो जाओगे तो मैं सत्य कहता हूं अनुभव करके देख लेना तुम्हारी हिलकियां बद जाए तड़पने लग जाओ कि प्रभो जीवन बेकार चला गया नाथ अब तो ऐसी कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए ये बेकार चला गया अब ऐसी कृपा हो जाए कि आपकी आपका दर्शन हो जाए आपका अनुभव हो जाए ऐसे पुकारते पुकारते रोते रोते सो जाओगे तो सत्य कहता हो कि भगवान निश्चित रूप से आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे पर कर्मा ने देखा कि आधी थाली पार हो गई तो हाथ पकड़ लिया लाला तबते तो इतने नखरे करे और मेरी चिंता नहीं है कि दोबारा बनाऊंगी क्या शाम हो गई है इसी में से खाना है भगवान का हाथ पकड़ लिया और आप कह सकते हो कि भरोसे की बात नहीं है साहब कोई बनाई हुई भाव बढ़ाने की घटना नहीं नहीं भैया हर बात के लिए प्रमाण मत मांगना ये दुनिया बहुत अचरज भरी है सब कुछ होता है और आज भी होता है भगवान ने प्रसाद पा लिया अब तो नित्य का नाटक हो गया अब कर्माबाई बनाती है ठाकुर को खिलाती है दोनों मिल करके खाते है मौत कब तीन दिन बीत गए और ठाकुर को कर्माबाई की मीठी मीठी तोतली बातें सुनने में बहुत मजा आता है झूठे को कर्माबाई बुलाए और सच्चे को भगवान भागे चले आवे जाने का नाम ही ना ले कर्माबाई कहे कि जान अब मैं घर का काम करूं तो जाए मुश्किल से कहते हैं कि नारद जी महाराज एक बार घूमते आए ब्रज में वहां एक गोपी पदमाशन लगा करके यमुना के किनारे आंख बंद करे ध्यान कर रही है नारद ने ब्रज में ये तमाशा कभी देखा नहीं था उतर कर के नीचे आ गए अरे गोपी अरे गोपी गोपी ने आंख खोल देगा क्या बात है बाबा क्यों परेशान करता है अरे बोली पागल जिस ब्रह्म का दर्शन करने के लिए लोग यो, योगी लोग ध्यान करते हैं वो ब्रह्म तुझको फ्री में प्राप्त है यहां तू किसको याद कर रही है वो तेरे आगे पूछे घूमता है उसको आंख बंद करके कहा खोज रही है उसने कहा बाबा ये जो कनवा है ना इसने मेरी नाक में दम कर दिया है सोते जगते उठते बैठते खाते पीते आगे पीछे घूमता है मैं आंख बंद करके एक बार भगवान को मना रही हूं ये बीमारी मिट जाए मेरे अंदर से निकल करके बाहर चला जाए ब्रज मंडल की गोपांगनाओं के हृदय में परमात्मा का इतना प्रगाढ़ निवास है वो चाहे तो निकल करके बाहर नहीं